जस्वी नाम महा ओ शां शां शांशु काठको देश प्रथम अध्याय द्वितीय बल्ली के द्वादश मंत्र के उपाप चल जाता है जन्दों से है तम दूरदर्शन पूर्णमो कविष्ठम गुहायम गोरे अध्यात्म विवाह एवं मद्दाध हर्ष हो जाए आत्मज्ञान दुष्ट हो जाए हर्ष शोक से दुप्त हो जाता है हर्ष होगा शोक होगा शरीर के साथ जब तक संबंध होगा तो विषम के संपर्क से अभी तो हर्ष हाँ तो हो शोक होगा अगर मन के साथ ही संपर्क कट चुका हो वहां पर हर्ष शोक नहीं होगा मन के धर्म हर्ष शोक आत्मा में हाँ आरोप होगा तो दुर्दर्शन है दुखे ना द्रष्टुम शत्य थे कि तो दुर्दर्शन फल प्रत्यय लगा हुआ है पर एक कठिनाई है आत्मा को तो छान बुन करके जानना लगता है कि आत्मा आत्मा बोलना सरल है छान करके अलग करना बड़ा कठिन तो है गहन देश में है ये जो शरीर आदि है मन आदि हैं इनमें तादाद में होकर बैठा हुआ है छिपा हुआ है अनुकृष्ट विषय विज्ञान के तो द्वारा ढका हुआ है मैंने हमेशा ज्ञान होता है शब्द स्तर सब उप्रष्ट किसी को भी ज्ञान होता रहता है तो मन के साथ तादात है मन के सब चाहिए इसलिए मन के धर्म को अपने में आरोप करके मन मान करके अपने को शब्द आदि को चाहता है उसके तरह ढका हुआ आत्मा उसका स्वरूप कृष्ण चाहता है गुहा ही बुद्धि गुहा में आहित है कभी भी आत्मा किसी को अगर दर्शन बुद्धि में दर्शन शख्स का विषय नहीं है बुद्धि रूपी गुहा पर्वत का गुहा भी बुद्धि रूपी गुहा है गौरेष्ठी मन के साथ आधार होने के कारण बहुत कठिनाई जल रहा क्यों उसके जो धर्म है काम दो मोह मतलब अक्सर वो अपने आवृत करके बहुत अनर्थ संकल्पना प्रसार हुआ ऐसे स्थिति तैयार पुराण पुरातन है उसको जानना क्या होगा कहते हैं अध्यात्म योगि गमे तमत्वा देगा एक ही शासन है योग मन को विषयों से हटा करके आत्मा का वृत्ति बनाना विषयाकार वृत्ति को छोड़ना इसको कहते हैं आत्मा की तरफ मन को जोड़ना अध्यात्म योग है अध्यात्म के साथ आत्मी योगम अध्यात्म योगम है आत्मा में संबंध बनाना मैंने ब्रह्माकार वृत्ति में मन को रखना या अध्यात्म योग है उसी के ज्ञान के माध्यम से अध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से ही आत्मा को जानकर इस देव देव को जानकर हर्ष शो को जाना धीरता तो धीर पुरुष होगा बहुत विवेकी कर सकता है काम सबकी वस्तु आप धीर था और धीर पुरुष होगा धैर्यशील तो हो होगा वह हर सर्व को क्या देता है मैंने मन के धर्म ही समझ लेता है मेरे धर्म नहीं मन के धर्म ऐसे समझता है क्या जानता है ये है पहले टीका है यया देह व्यतिरिक्त आत्मा पृष्ठ है नजीकता तुमने तो जो पूछा था देह से अतिरिक्त आत्मा के बारे में पूछा था एयम प्रेके चिकित्सा से अस्तित्व के नारे अस्तित्व तो के प्रश्न है यहा देह्यतिरिक्त आत्मा पृष्ठ जो तुमने पूछा था देह से अतिरिक्त आत्मा के विषय जो मृत शरीर में जाकर प्रश्न है कोई कहते हैं कोई कहते नहीं है जीवित शरीर में यह प्रश्न नहीं हुआ है वृद्ध शरीर में जाकर प्रश्न हुआ था तो तुमने जो आत्म पूछा था तस्वीर परमात्मा स्वरूप संसार में जाता है उसी आत्मा का वास्तविक जो विज्ञान होगा जहादी के साथ तो आप आत्मज्ञान होगा सबको होगा ये ज्ञान नहीं है ये तो विषय लक्षण में ज्ञान हो गया तो उस आत्मा का जो स्वरूप का वास्तविक आत्मा का स्वरूप क्या है शुद्ध स्वरूप का जो ज्ञान होना संसार विम संसार का निवृत्ति करने वाला बिहार हो गया होता है आज की में कहते हैं यहां पर दोनों अगला मंत्र ये मंत्र दोनों को लेकर के ये टीका है ऐसे बोलना चाह रहा है टिप्पणी टिप्पणियां चार मंत्र संसार में वर्तकम इतिहाम के ना तम दूरदर्शन इत्यादि मंत्रालय का समझ का ये मंत्र की व्याख्या इतना ही और अगला मंत्र आ गया टीका साहब नए पता रहे हैं ये तत्व इत्यादि मंत्रा हम संज्ञान के आगे जो बोलना चाहते हैं परमान पर प्राप्ति साधन इत्यादि जो बोलना चाह रहे हैं कि ये तत्व अगला मंत्र जो आने वाला है उसको लेकर संग्रह करते हैं और परमात्मा प्राप्ति साधन हम परमात्मा की प्राप्ति के साधन है अगले मंत्र में जो पसंद करेंगे और धर्मम अगले मंत्र धर्मम पर आएगा तो धर्मम आएगा नाता परम पर श्रेय साधन अस्त तो तो तो इससे तो पर कोई श्रेय साधन नहीं है ध्यान शिव के द्वारा आत्मज्ञान को कहा हुआ है धर्म परमानंद साधन द्वारा परम धर्म रूप में परमानंद के साधन को आत्मज्ञान है विश्व ज्ञान धर्म पद से लेना है अगले मानव तो में धर्म में आएगा उसको लेना है परमानंद साधन परमानंद का साधन होने के कारण परम धर्म रूप में परम धर्म स्वरूप है यह ऐसा पवित्र ज्ञान है तो सुखम भी धर्माधी प्रसिद्ध देखा है ज्ञान होने पर सुखी हो जाता है सुखरूप हो जाता है सुख किसके अधीन है धर्म के अधीन है इसलिए धर्म कहा ज्ञान को वो तो ज्ञान के अधीन है आपको सुख धर्म का प्रसिद्ध है धर्म नातन परम स्त्रेय साधन इससे आगे कोई स्त्रेय का कल्याण का साधन नहीं है ना आप कल्याण को सोकर और कोई साधन नहीं कल्याण का साधन अगले मंत्र में आपको प्रज्ञा के बारे में बताएंगे ये कहा महाम में कहते हैं विव्रतम दि, दि, दि. सत्मा इत्यादि विक्षा अगले मंत्री विव्रतम सतमा नजीजे का संघ मन वैसा आएगा तुम्हारे तो लिए तो भाई तुमको तो ब्रह्म भवन खुल गया दरवाजा खुल गया मुझे तो ऐसा मानताओं पाएंगे उसको लेकर उसको देखते हुए कहा महाक्र फॉरम इस अगले मंत्र के साथ में एक टीका का आत्मास्त पृष्ठ वस्तु प्रशंसया पीछा हुआ जो वस्तु था आत्मज्ञान आत्मा उसकी प्रशंसा माध्यम से चार प्रशंसा ज्ञान के आत्मज्ञान के प्रशंसा के माध्यम से पूछने वाला नचिकेता के प्रशंसा जनों ज्ञानसी कहा का जिसको तुम जानना चाहते हो गीता भाषण यम तो ज्ञान में चशी जिस आत्मा को तुम तो जानना चाहते हो जम आत्मा हूं जिस आत्मा को तुम जानना चाहते हो आत्मा हो जम आत्मा हो तम आत्मा बड़ा कठिनाई का विषय है जितना सरल में कोई भी उसको विवेचन करके आवश्यक कर सकता है सबकी बस की बात नहीं है तम दूरदर्शन तम आत्मा हूं दूरदर्शन आत्मा हूं माना दुख है वो दर्शन अश्चय दुख बड़े कठिनाई से दर्शन होता है इसका दर्शन माने ज्ञान होना यहाँ दर्शन कोई दृष्टि आपको देखने आता नहीं है ज्ञान हो गया दूरदर्शन दुखे न दर्शन दिख रहा अच्छा है खल प्रत्यय लगा हुआ है दूर दर्शन, दर्शन। अति सूक्ष्म सूक्ष्म अति सूक्ष्म होने से दूर दर्शन हो गया फूल होता तो अपना प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय बन जाता अति सूक्ष्मक तम दूरदर्शन तो तम को दूरदर्शन के साथ काम करना है कम दूरदर्शन गुधम दूसरी बात यह है देखो तो दूरदर्शन क्यों है तो आगे है हे क्यूँगा गुधम गुढ़ छिपा हुआ है देखता है जब भी देखता है शरीर दिखाई देता है जबकि कितने दर्शनों से दे रहा है शरीर भावी हो रहा है शरीर भाव से हम उभर है दूर है छिपा हुआ है सूक्ष्म है गोढ़ गहनम अनुप्रविष्टम गुढ़ का था गहनम गहन द्धान है गहन माने देशम गहन देश में पड़ा हुआ है विषम तो देश में है भटीमांस का पुतला मनाली पड़े भाई मत उसके उसे स्थान में है वही बुद्धि बन दिया बुद्धि ने जो गूढ़ गहन अन। अनुप्रविष्टम अनुप्रविष्ट है माने कार्तिक विषय विचार विज्ञाने प्रख्या जो प्राकृतिक विषय विज्ञान प्रकृति संबंधित जो विषय विज्ञान है हमेशा शब्द स्पर्श और रूपर्श का ज्ञान हमें आश्वासन उठा रहता है उसको जानते हैं उसको जानते हैं उसको जानते हैं अपने भी कोई ज्ञान हो सकते हैं ऐसी स्थिति जो विषय विज्ञान विषय विकालों में जो विज्ञान होता है विषयों का विज्ञान होता है जानकारी होती है उसके माध्यम से प्रछंड है आच्छादित है आत्मघटा हुआ है आत्मज्ञान को धन दिया विषय ज्ञान हमेशा हमें विषय के ही ज्ञान सामने आ जाता है बुहा बुहा है? गुहाय गुहा में अहित स्थापित है कहाँ है गुहा गुहाय बुद्धौ बुद्धि में है कभी भी आत्मा का भान होगा तो बुद्धि ब्रह्मकार बुद्धि बुद्धि में बनी है जैसे अभी का बुद्धि बनी हुई बनती है बुद्धि में अंतकरण है आत्मा का बुद्धि वही पहनती है जब शुद्ध हो तो का बुद्धि बुद्धि काम है कहा गुहायम गुहायम बुद्ध स्थितम का तत्व माना क्यों गुहाय कहा तुद्ध उपलब्ध मान उपलब्धि वही होती है जब भी होगा किसी को भी आपको ज्ञान होगा तो बिजली के वृत्ति को माना है वह उपलब्धि के और क्या दुर्दशन जो है गौरेष्ठम का गौघरे विषम है अनेक अर्थ संकट है पृष्ठती विषम स्थान पर है अनेक अर्थसंकट है इसके साथ कैसा है मन के साथ में हो रखा है तो मन के धर्म काम क्रोध लोगों को अपना धर्म महोषय परेशान हो रहा है गौरेस्तम गर्भवेश कम किया जाता है गर्भरे विषय विषय में अनेक अनेकार्थ संकट अनेक अनर्थ संकट में ठीला हुआ है जैसे के कारण कुछ रहता है इसलिए गर्वरेस्तम था यथात एवं इससे ऐसा है आत्म इसलिए गुणम इसलिए वो छिपा हुआ है मनोपुर और विषय विज्ञान से डटा हुआ है गुहा हित और बुद्धि गुहा में आयत है अतो गवोरेस्ट है क्योंकि एक तो देश में है, गांधी विषय विकारों के द्वारा अच्छा भी विषय विकार के विज्ञान से अच्छादित है और बुद्धि गुहा में बाहर प्रत्यक्ष होता नहीं बाहर दिखता नहीं है इसलिए वो गवरेस्ट हो है अतो दूरदर्शन इसलिए दूरदर्शन यह बड़ी कठिनाई से समझ सकते हैं तो पुरुष ही कर पाएगा सबकी तो बात नहीं है वीर पुरुष है पुराण जो पुरातन आत्मा है सबसे पुराना आत्मा होता है तो ये सब अभी आत्मा है बनी हुई है पुराण पुरातन जो पुरातन है ऐसा आत्मा अध्यात्म अधिका हम अध्यात्म योग अधिगम विषय प्रति समृद्ध चेतसा आत्में समाधान अध्यात्म विषयों की तरफ जानने वाला जो वृत्ति बना रहा है मन हमारा चित्त है कृपाकार दशाकार सर्वाकार आदि बनाता रहता है उस मन को वहां से हटा करके आत्माकार वृत्ति में लाने का नाम है योग आत्मा के साथ योग करना के संबंध को योग बनाना संबंध बनाने का नाम अध्यात्मयोग समाप्त करता है योग आगे अधिगम का अनुपालन करेंगे विषय ज्ञा प्रति विषयों के द्वारा उलट करके प्रतिसंहार करके उपसंहार करके चेत को मन को आत्म समाधान आत्मा में एकाग्र करना धर्माकार व्यक्ति आत्माकार व्यक्ति में यही अध्यात्म योग है तस्य अधिगम उसकी जो प्राप्ति है अध्यात्म की प्राप्ति या अधिगम का था प्राप्ति धर्माकार व्यक्ति की प्राप्ति के द्वारा ही जाना जाता तस्य अधिगम अधिगम उस अधिगम का पेड़ और उस अधिगम के द्वारा माने ब्रह्मकार वृत्ति के प्राप्ति के माध्यम से यह आएगा है मतवा देव आत्म मतवा धीर होगा ये कुछ आपको तो तो दे तो देव को जान करके ब्रह्माकार के पेशा ही किसके ज्ञान होना है या ज्ञान नहीं है वृत्ति ज्ञान देमान बुद्धिमान कोई बिरला इसको अलग कर सकता है आत्मा और तो, आत्मा को तो अलग कर आत्मा अलग हो जाएगा तो हर्ष शोक हो जाता तो मन के धर्म अपने में आरोप करके परेशान होता था कोई विषय मिलने पर आनंदित होता था खुल जाता था और कोई अनिष्ट विषय आने पर रोने लगता था तो हर्ष शोक से, से भी तो जाता है हर्ष शोक बहु आत्मा उत्कर्ष आपका सहयोग आ रहा था देखो जब तक मन के साथ संबंध है अपने कभी अपने को बढ़ नहीं मानता है कभी तो कमजोर तो है इसलिए हर शोक होता है जब अपने को छोटा मानता है तो दुख होता है सुख होता है अपने को बड़ा मानता है तो खुल जाता है मन के साथ संबंध हो विषय जब मन को हटाएंगे तो आत्मा में छोटा बड़ा पना हो ढूक सकता ये छोटा बड़ा पाना जितने भी है आत्मा का मन के साथ संबंध है मन का इंद्रियों के साथ संबंध इंद्रियों का शरीर के साथ संबंध ऐसे होने के कारण छोटे बड़े भाव चल है अगर मन के साथ ही संबंध कट जाता है आत्मा का वृत्ति में ले जाता है उसका परिणाम हो जाएगा सबके साथ संबंध कट जाता है सब करने के कारण हर्ष शोक अभाव होगा क्यों होगा वहाँ उत्कृष्ट और निकृष्ट अभाव हाँ नहीं रहेगा यही कह रहे हैं हर हर्ष श्लोकों मैंने उत्कर्ष अपकर्षयोग आत्मा और उत्कर्ष अपकर्षयोग अभा उस काल में जो आत्मा का वृत्ति में बैठा होगा उस काल में ना तो उत्कृष्ट बुद्धि है ना निकृष्ट बुद्धि है अपने तो छोटा भी नहीं समझता थोड़ा तो भी स्थिति में अभा हर्ष श्लोक को याद देता है यही आता है है। नहीं पाए आगे आत्मा का संपरीगृ्य मतरी अन्वेत मत लब्ध्वा श्रुवा सं इन बातों को सुनकर के तक जो कहानी आत्मा ने विषय बता दिया उनको सुनकर ये तत्वा इस आत्मा के विषय में सुन करके संपरिक्रिया बन दिया और शून्य मात्र से नहीं उसके ठीक ठीक संभ और परि को अपसर गए ग्रहण भी कर मनन का था होगा का भी से काम भी करेगा संपरिक्रिया तो यह होगा मैं आचार्य के माध्यम से सुनेगा तो उसको मनन के माध्यम से निश्चय पर एक होना मत किया जो मरने वाला व्यक्ति जो मात्य बोलते हैं जो मत के समझता था पहले आपको देहादी में आपको बुद्धि होने से मरने वाला समझता था आपको मत किया और समझने के बाद में अलग भी करना है मैंने देहादी से अलग करना है खाली समझ के काम नहीं चलेगा पहले तो आचार्य के माप से सुनना होगा सुनने के बाद में उसको ठीक ठीक समझना होगा समझने के बाद पृथक करना होगा उद्यम प्रक्रिया अलग करते हैं आत्मा को अलग करते या प्रिय उद्यम धार्मिक उद्यमों का अर्थ पृथक करना होगा भाष्य का धार्म आत्मा को धर्म धर्म के द्वारा प्राप्त होता है धर्म माने ज्ञान को या धर्म मानेंगे उसके प्राप्त होता है धर्म धर्म अर्देतन सुधर है प्रत्यक्ष धर्मांत अर्देतन बात भी करे पथिया के शब्दों से पति योगा योग्य जो होगा उसके योग्य तो तथ्य बोल धर्मारय तथ्यत न्याय और तथ्यत्थ धर्म धर्मार्थ अन देते ऐसे शुक्र है धर्म अणु और अम सूक्ष्म है यहां जी की अध्यक्ष बहुत सूक्ष्म आत्मा एकम आत्मा हम आज्ञा प्राप्त करते हैं धर्म से प्राप्त होने वाला है सबसे बड़ा धर्म है ज्ञान रूपी धर्म उस ज्ञान रूपी धर्म से प्राप्त होता है इसलिए उसको धर्म समझे बोला है इसको आपके प्राप्ति प्राप्त करके क्या होता है सर जो आत्म कर प्राप्त करेगा वो हर्षित हो जाता है उसका अरे कहा कीचड़ में फंसा हुआ था जब आत्मज्ञान जिसको होगा तो इसको कीचड़ समझेगा मैं कहा कीचड़ फंसा हुआ था सब लोग को गोभित होता है क्यों मोडन निम ही मान्य स्मार्थ मोदनियम लगता, modernism लगता। modernism है जो सुख देने योग्य पदार्थ है वो प्राप्त करके हर्षित होता है मोदन निगम लगता मोदनिया आपका है पहले तो दुखी था आगे बोलते विव्रतम शर्मा रजकेत समय स्वाम रचकेत सम विव्रतम शर्मा तुम जो रचकेता हो तुम्हारा तुमको क्या है ब्रह्म द्वार हो गया ब्रह्म भवन का द्वार हो तुम्हें सीधे जन्म होने वाले ऐसा कहा भाष्य है क्यों चाह ये तत् आत्मतत्व यह तत्कार आत्मतत्व हम कहा यह तत्मंत्र उसका अर्थात आत्मतत्व इस आत्मतत्व को यह तत् आत्मतत्व हम यद हम पक्ष आएंगे जिसको मैं आगे कहूंगा नजदीक में कहने वाले हैं इसलिए यह तत्सत करके दिखाया इस आत्मतत्व को यदि अहम पक्षे मैं आगे कहूंगा आत्मतत्व को भी कहा न अभी तो मेरे अधिकारी की परीक्षा थी परीक्षा के बाद प्रशंसा यह चल रहा है तो जिस आत्मतत्व को मैं कहने वाला हम आज कहूंगा तत्सद को सुनकर के सुनकर के छोड़ना ही निकाली आचार्य प्रसादार्थ समृद्ध आत्मभावे ने परिप्री का गुरुकृता के माध्यम से चुनाव पदार्थ को समृद्ध आत्मरूप से ग्रहण करके जिसको सुना मैं ही हूँ ऐसा समझ कर ये नहीं कोई और कहानी कर रही है कोई होगा आत्मा ने कोई सिंह वाला पुरुष वाला होगा कहीं होगा ऐसा नहीं तत्व तो सुनकर ये भी करना होगा आचार्य प्रसाद आचार्य तो दे सुना दिया सुना लिया आचार्य की कृपा से समय आत्महारिया समय प्रकार से अपने स्वरूप रूप से प्राप्त करना अपने स्वरूप प्राप्त करना नहीं हो ऐसे भाव से प्राप्त कर प्रक्रिया उपाध्याय उसको ग्रहण कर करना ग्रहण नहीं करना आपका भाग लेना प्रक्रिया माना उपाधार ग्रहण करिए उसको स्वीकार करिए मृत्यो उस आत्मभाव से जब तक स्वीकार नहीं करता था जब तक देह भाव में बैठा था अपने को मरण शिक्षण होता था मर्त्यक्षण पहले मरते था एक क्षण बाद अमरत्व की प्राप्ति करता था तो अपना स्वरूप तो अमर ही था भ्रांति की भ्रांति ऐसा होता है मरदे मरण धर्म मरण धर्म वाल मानता था मरण धर्म तो कभी था ही ना आत्मा आप बताएंगे नजर आते गृह आएगा आत्मा न मरता है पैदा होता है मरता है का क्यों कल का शरीर के धर्म आरोप करके जब तक शरीर बुद्धि की तत्व मानता था मैं मरने एक कहा होते हुए मर धर्मात्म धर्मार्थ नद्यतम धर्म धर्म के द्वारा ही जो प्राप्त होता हो अन्न देश आरक्षण हो उसको धर्मम कहा जाता है धर्मांकृतम पथत धर्मार देते ऐसा होता है तो धर्म से जो प्राप्त होता हो उसको धर्मम कहा जाता है क्योंकि धर्म माने है ज्ञान ज्ञान से बड़ा कोई धर्म नहीं है सबसे बड़ा ज्ञान है और दान भी सबसे बड़ा दान ज्ञानदान है ऐसा आ रहा है सर्वेशा देवदान नाम ब्रह्मदान विशिष्ट ऐसा कह है सबसे बड़ा दाम ब्रह्मदान है दे सकता हो कोई सबसे बड़ा दाम है गौराम की कन्यादान के छोटे जो राम है धर्मे बम धर्म से ही जो प्राप्त होता है उसको धर्म ज्यादा ज्ञान जी के धर्म से प्राप्त होता है प्रक्रिया धर्मम प्रक्रिया मनोजनियम इसको अलग करना है केवल प्राप्त करना ही नहीं है आचार्य के करके छोड़ देना नहीं है प्रग्रिया बने उद्यम में पृथक कृत्य प्रग्रिय का उद्यम में उद्यम का पृथक कृत्य अलग रहती है कहां से अलग रहना जहां जहां तादात्म्य बना हुआ है इंद्रियों में पंथकरण में झूल शरीर में प्राणों में जहां जहां तादात्म्य है उसको अवका शरीर नहीं हो इंद्रिया नहीं हो मन नहीं हो बुद्धि नहीं हो प्राण नहीं हो क्या यही यही आता पृथक कृत्यता शरीर आय अणु और शरीरादि से अणु है सूक्ष्म है शरीरादि अपेक्षा सूक्ष्म होने आदय पृथक कृत्य शरीर आदय वहां अंग्रे शरीरादि से पृथकृत पंचमी शब्द किया शरीर आदेश पृथकृत शब्द है शरीर आदि से आदि से इंद्रिय है ज्यादा आत्मबुद्धि हो रही है पूर्व शरीर में आप गच्छामी बोलता है तो शरीर में आप होता है अहम पश्यामी बोलता है तो आप आपको बुद्धि करके बोलता है और हमको को सक्षम देता है हम स्त्रो में प्राण में एकता करके बोल जाता है हाँ. तो इत्यादि हम क्षुरी का मैं बुखा हूँ तो में हम प्राण में एकता करके बोलता है सुखी अहम मन में दुखी हम मन में एकता करके बोलता है ज्ञानी अहम बुद्धि में एकता करके बोलता है यहां से अलग शरीर आधे भाषा का राज्य लगाते हैं शरीर सूक्ष्म शरीर सबसे अलग रहता है यही आप ऐसा तो अलग करने का तरीका वहां टैक्टर में बताएंगे आपको किस तरह से पंचकोष तो से अलग करने का तरीका है ये पंचकोष में तीन शरीर आते और कुछ नहीं आते थोड़ा शरीर सूक्ष्म शरीर तावट शरीर पंचकोष तरीके से कहा गया है आपको बड़ी बड़ी बातें लगती है कि तीन ही को अलग करना है उसे आपको अलग करता है थोड़ा शरीर सूक्ष्म शरीर में आता है तैयार तो प्रथक कृत्य माने शरीर आदि है प्रथक कृत्य ऐसा मैं करना शरीर आदि से अलग करके ये से अलग करना है और अणु आत्माणु है अणु माने नई आयो के अनुमत समझा अणुपरिमा नए अणुरण महत्व महिला ऐसा आता है छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा हर जो पदार्थ कारात्म दिखता है ऋषि के समान तो यहां पर अणुमा सूक्ष्म अति सूक्ष्म है इसलिए इसको पृथक करना बड़ा मुश्किल है हमारे जो बुद्धि है प्राकृतिक बुद्धि प्रकृति जैन बुद्धि स्थुट विषय तो करने में सरल है उसको सरल होता है आत्मा की तरफ जाना कठिन है इसलिए कश्चित धीरा प्रत्येगात्मा इसी ने न आएगा तो धीरे पुरुष आत्मा को देख सकता है जान सकता है ऐसा आएगा सूक्ष्म सोक्ष आत्मतत्व इस प्रकार के जो आत्मतत्व है इसको प्राप्त अंतगर सिद्धि के माध्यम से प्राप्त होना है ज्ञान से प्राप्त होगा स्वर्त्य जो मध्य समझने वाला व्यक्ति क्या हो जाता है अगर विद्वान अबो विद्वान हो जाता है ज्ञानी हो गया मन से बोलते बोलनीय आश्रणियों आत्मा मृत जो हर्ष का विषय है आत्मा उसको प्राप्त करते अरे इतने जन्मों पर कहां के जन्म पैसा होता आज अपने आप ने शिक्षित होती है अष्टागत ने कहा है अहो अहम नमो मध्यम ऐसा वह सब आता है आश्चर्य की बात है मैं दूसरे को नमस्कार करता था मेरे से कोई आए नहीं मैं अपने आप को नमस्कार करता हूं मोल रही हास आत्मा मोलद्ध होता है इस आत्मा को प्राप्त करके हर्षित हो जाता है तेवं तय एवं विधम ब्रह्मश इस प्रकार का जो ब्रह्म भवन है आत्मविद उन्हें भी ब्रह्म भवन है कोई नहीं कि ब्रह्म भवन में दूरदेश में है नहीं आत्मा की जानकारी ब्रह्म तो भगवान है तदेव दिना ब्रह्म सदन सद्म जो ब्रह्म सदन सद्म है भगवान, ब्रह्म भवन है आत्मज्ञान रूपी ब्रह्म भवन ऐसा है नदी के तरफ प्रति अभादृत द्वारं तुम्हारे प्रति तो ऐसा द्वार खुल गया अवार द्वार खुल गया हमारे लिए ब्रह्म का किवाड़ खुल गया ऐसा जमा का अभादृतम मैंने विवृतम मैंने खुल गया अभी दोषी होता हूँ तुम्हारे सामने हो यात्रा को बहुत करवा उसमें प्रवेश के लिए मान लें माने मोक्ष मन्ने कह रहा है यही यात्रा है तुम ये बिवृतम शर्म और धजगठन मने का तुम मोक्ष के योग्य हो गए हो मैं ऐसा समझता हूं क्योंकि इतने बड़े विषयों को तुमने लाभ मार दिया तुम मोक्ष के योग्य हो क्योंकि विषय एक तरफ रखा एक तरफ आत्मज्ञान यही दो बातें चल थी तुमने विषयों को छुटकार दिया तुम आत्मज्ञान के पीछे करे तो मोक्ष का अधिकार हो ऐसा समझता योग्यवस्थ एक नंबर धर्मा अनुपेकम धर्म तथ्य तथ न्यायाद धर्म पथ्यम अर्थम न्यायम ऐसा बन जाता है तद्युत भारतीय धर्म शब्द पथी शब्द अर्थशर्त न्याय शब्द से प्रत्यय हो जाता है यत्यय हो जाता है धर्म आदि आदि बनता है अनपेद अवश्य होने जाता है धर्म से ही प्राप्त होगा उसको धर्म कहेंगे आपका सही प्राप्त होगा अर्थम न्याय से भी प्राप्त होगा तो न्यायम न्याय के द्वारा ही होने वाले को न्यायम ऐसा बोल रहे हैं यही तो धर्म पत्थर, धर्म पक्षत न्याया व्याकरण व्याकरण विक्षया व्याकरण के दृष्टि से कहा यह धार्मिक सब जो भाष्यकार बोल रहे हैं व्याकरण की दृष्टि से क्या कहा धर्मार आंवेदन मिलेगी धर्मारेदन धर्म कहा को धर्म कोटिंग यह धर्म कोटि में है आत्मा अधर्म कोटि में नहीं है तथा तो कम तो कहा भी है अयम तू परमो धर्म हो यद योगे यदयोगे आत्मदर्शन हो यही सबसे बड़ा धर्म है योग के माध्यम से मन को आत्मा में जोड़ना रूप योग अध्यात्म योग के माध्यम से जो तो आत्मदर्शन होना यह सबसे बड़ा धर्म है आत्मज्ञान हो यह सबसे बड़ा धर्म है कहा है अयम तू पढ़ो धर्म सबसे बड़ा धर्म यही है क्या है यदि योगे न आत्मदर्शन योग क्या होता मन को आत्माकार वृत्ति से जोड़ना यही है योग यहां अध्यात्मयोग क्योंकि यह अभी है अभी यदि पढ़ा आपने अध्यात्म योग यही होता तो यही धर्म सर्वकार होता आत्मदर्शन भी धर्म कहा है तो आत्मदर्शन माने ज्ञान उस ज्ञान से प्राप्त होता है इसलिए आत्मा को धर्मम करेंगे क्या वो धर्म हो गया ज्ञान, और धर्म धर्म से ही प्राप्त होना ज्ञान से ही प्राप्त होता है इसलिए धर्मम का धर्मत्व अन्वय क्या आत्मतत्व स देना दस ज्ञान और क्षण धर्मत्व का अन्वय करते समय है धर्मत्व कहां रहेगा तो कहते हैं आत्मतत्व आत्मतत्व तो तो तो को हो रहा है आत्मतत्व को के द्वारा उसका ज्ञान लेना है आत्मतत्व का ज्ञान धर्म हुआ अर्थात धर्मांत अतेतम उपेतम धर्म में प्राप्त अर्थात धर्म से प्राप्त हो क्योंकि धर्म मुक्ति सतकोड़ जन्म से बिजली पुण्य के बिना उलब्ध थे विवेक जोड़ लिखा है करोड़ों जन्मों के पुण्य सत्कर्म करते एकत्रित नहीं होंगे मुक्ति होना संभव है क्योंकि ये सबक होंगे तो अंकन की श्रुति होगी अंकम शुक्र होगा तो फिर जन के समझेगा सुनेगा मुक्ति होगी कच्चा जाओ मुक्ति होगी ऐसा अच्छा धर्म सब आत्मतत्व से भी विशेष होंगे धर्म शब्द आत्मसत्व विशेष विशेषण होगा एक साथ धर्म से ही प्राप्त होता है इसी धर्म का आत्मा प्रत्यु आप में विशेष ज्ञान से तो आता धर्मत्म अर्थात ज्ञान क्या हो जाएगा अर्थ से आ जाएगा आत्मा धर्म हो गया धर्म में हो गया तो ज्ञान अर्थ से निकला कि धर्म है दो खबर ट्रिपणी है प्रक्रिया का अर्था उद्यम में कर रहा है दृढ़ उद्यम ने दाग हुए हैं तो स्मृति में अनुसृत्य है प्राणी जी के स्मरण है स्मृति है जी का स्मृति है कि उसका अनुसरण करके का, का स्मरण करके का उद्यम कहा तीन नंबर तिवर्णी का पृथक कृत्य है तो क्या है पृथक कृत्य उद्यतम च पृथक भवती गौण्ह जो उद्यत होता है अलग हो जाता है गौणी जो कृषि उसको पृथक चार नंबर तिवरी बातें आश्रियम अनिय मुदहस्य धातु है मोदनियम था इस धातु से आते करके आरियर लगा करके बोलते हैं मूदहस्यम है मोदे मोदनियम है ना मुद धातु मोदते अन्य मोदन ऐसा करण जो है ठीक है हर्षित तो होता है जिसे उसको बोधनीय क्या आत्मा से मुद्रहि कर कर्मयनियर प्रत्यय यदि भी कारण्य अनियर्य होना चाहिए ध्यान अनियर प्रत्यय जो होगा कृत्य प्रत्यय है वहां पर कृत्य प्रत्यय के लिए क्या है परिवर्य का कृतक का फल था ये तो ही प्रत्ते, प्रत्ते, तरक तरक दो आसन होंगे त्रत्यय कृत्य प्रत्यय फल प्रत्यय द्वही आसन भाव या कर्म होगा धातु करके धातु सकारात्मक होगा कर्म है धातु होगा तो भाव ऐसा नियम है किंतु नियम का पार करता है कृत्य बहुवंश कृत्य प्रत्यय लियु प्रत्यय बहुता हो जाता, जिस साथ तो जाता। है जिस अर्थ में कहा में हो जाता है से मोदन सेवने कर्णे अनियेगा तो बहुत आधार पर है ये कैसे तो। मोदते अनना ऐसा विचरा परिणाम मोदते अनना ऐसा कैसे परमाण होगा मैने ये थ में तो अनिय होना चाहिए सूत्र नहीं दिखा कविवे करता नियम करता है कवि बने भाव पर भाव बहुत कैसे होगा कहते स्नानियम चूर्ण जैसे बनाते आप स्नाती आदि स्नानियम कैसे बना तो तो दो नहीं तो कवर प्रत्यर्था कलर्था के माध्यम से धो नहीं सकता जैसे स्नानियम कहते हैं स्नानियम का आदि को होंगे मिट्टी आदि को स्नानियम बोलेंगे स्नाती अने जिसे स्नान करता है स्ना जलं स्ना चूर्णमें प्रकार भी है संज्ञा मोड़नीय कृत्यु बहुत आधारपरण कृत्य प्रत्यय लूट प्रत्यय बहुता सभीचार कर जाता है बहुता सर है क्वचि प्रवृत्ति क्वचिद प्रवृत्ति क्वचि खोजिद विभाषा क्वचिद विधे विधान बहुता समीक्षा चातुर्धम बाहुल परंतु यही जो है बहुम का अर्थाय होता है बहुत अर्थान लाती इधि बहुत बहुत सारे अर्थ आता है जो होना चाहिए भी होता है नहीं होना चाहिए भी होता है विकल्प भी हो जाता है आ, क्या अन्य ही हो जाता है इत्यादि आता है तो एक मोदन अनुदाय भी सौरण में अनिवार्य प्रत्या है मोदनियम स्थानीय तुरंत इतिहास है हर्षणयम का इससे हर्षणयम का हर्ष का विषय है अच्छा बोलिए ध्यान भाष्य हो गया आगे मंत्र है अब इसके आगे नतिकता का प्रश्न पड़ा आपने मुझे कहा तुम्हारे विशेष मेरे को मिले आपका शब्द है मुझे योग्य समझाया आपने तो गुरु जी फिर मेरे जो तो मन में बैठा हुआ है योग उसको बताइए नवाब ये नतीजता का प्रश्न होगा भाष्य में कहना चाहते आपने थोड़ा यदि अहम योग्य यदि मैं योग्य हूं और प्रसन्न से अस्थि असी भाग और आप प्रसन्न नहीं भी, मेरे भी है मेरे पर, मैं योग्यता मेरे में योग्यता है आप प्रसन्न है तो मैंने जो कहा गया शुरू हो गया था आप ये रूप में कर रहे हैं यदि अहम योग्य नजतता का शब्द है मैं यदि योग्य हूं और प्रसन्न से असी आप यदि मेरे में प्रसन्न आए तो मां प्रति मेरे प्रति ये बताइए क्या बताइए मंत्र है धर्मा धर्मा अर्मा दर्माद अर्मा दंड धर्म अस्म पिता पिता पिता पिता अच्छा चूताचि अद्ध अस्मा अच्छा चूताश धर्मांधर्म से भिन्न हो या अन्यत्र प्रत्येक इतना व्यक्ति दृश्यते सूत्र है यद्यपि सप्तमन तो होता अन्य में ये तो आपका घटेगा सप्तम्य सप्तम्या स्थल पंचमेल ऐसे सूत्र आएगा किम सर्वनाम बहुत अभ्य द्वितीय अदिकार में आता है कि तहसीलादिम प्रत्येक किसे होते हैं किम सब ते सर्वा से सर्वनामी द्वि आदि को छोड़कर अंतिम किम को लेना बाकी में है द्वि को छोड़ना है म बहुत ऐसा क्षेत्र है उसके अधिकार में तहसील दा तसील आदि प्रत्यय होते हैं तरल त्रदि प्रत्यय होते हैं तो यहाँ त्रल प्रत्यय दिखाई जा रहा है अन्यत्र माने अन्य ऐसा इतराभ्यो भी दृश्य देगा अन्य विभक्तियों से भी दिखाई पड़ते हैं इतराभ्यो भी विभक्ति दृश्यन्े तहसील आदे कृष्यंधे ऐसा ऐसा तत्र भगवान तथो भगवान ऐसा उदाहरण दिया है तत्र भगवान का था वह आप या वहां आप नहीं हो वहां पावरादि लोग में बताया जा रहा है तो अन्य धर्म से भिन्न हो या यात्रा है यानी कि धर्म से अन्य में हो यात्रा नहीं लेना क्रव आता अर्थ यहां पर प्रथमार्थ क्रव है जैसा धर्मार्थ अन्य धर्म शब्द से क्या लेना धर्म के साधन धर्म के फल और धर्म के जो करण आदि कर्ता आदि हैं ये धर्म शब्द से पकड़ना धर्मा अन्यत्र धर्म से जो अन्य हो गया होता है अन्यत्र जैसे मतलब अन्य में सप्तम या तो बटेगा अर्थ लगेगा ही नहीं आप व्यक्ति दृष्टन थे भारतीय ये जो तहसीलादि प्रत्यय, अन्य विभक्ति से भी देखा पड़ते हैं यद्यपि एक एक विभक्ति बताई गई वहां पंचम्य तहसील सप्तम्या स्तर इत्यादि फिर भी अन्य से भी होता है जिस होता है वहां तो धर्मार अंदर बे धर्मा, धर्म, धर्म, yeah. धर्म धर्म के साधन धर्म का फल जो सबसे अतिरिक्त उसको बताइए जो मैंने पूछा हुआ वो तत्व है यही हम प्रेते जी चिकित्सा विषय धर्म के साधन से भी भिन्न धर्म के साधन का कर्म करण और संतुलन अधिकरण आदि जो साधन होते हैं उसे भी भिन्न होता और धर्म के फल से भी मैंने स्वर्ग सुख से भी भिन्न हो और धर्म से भी भिन्न हो इसी प्रकार अन्यत्र पाप पाप का साधन विशुद्ध कर्म साधन है उसके और उसके कर्ता तो वही होंगे ही और उसका फल जो नरकारी भोग दुख इससे भी भिन्न हो धर्म के फलादि से भी भिन्न हो पाप के फल आदि से भिन्न हो और अन्य कर्ता कर्ता हमारे द्वारा जो किया हुआ या न के कृता और अकृत जो पदार्थ होते हैं कार्य कृतम कार्य अक्रतम कारण है कोई कारण बनता है तो कोई कार्य बनता है इससे भी भिन्न हो मान्य धर्मादि से भी भिन्न हो अधर्मादि से भी भिन्न हो, भी हो, भी हो और कार्य भाव से भी भिन्न हो और भी है अन्यत्र भूता च और भूत से भी भिन्न हो अतीत से भिन्न हो और आगामी से भिन्न से वर्तमान से भिन्न हो तीनों कारणों से भिन्न हो अन्यत्र कोई प्रथमा है तत्पना आत्मतत्व पश्यसी इस इस प्रकार के आत्मतत्व तो का आप जानते हो दृष्ट धातु जानने ज्ञान आता है जैसे से आप पश्य हरी बोलते हैं वाक्य आप लेकिन एक दृष्टा तो ज्ञान मन से जानता है मन से देखना तो बोलता है मनसा हरि पश्यती मन से हरि को देखता है ऐसा ही है अन्यत्र इत्यादि तो आत्मत पर तम दूरदर्शन वर्णा आचार साम समान आ को तम दूरदर्शन गौरिष्टम पुराण इत्यादरदर्शन गूढ़मिष्ट आदि का आश्वास है या तो वर्णन सुनकर के का ये था वर्णन तो है तम दूरदर्शन इत्यादि वर्णनाम आकरण वर्णनाम आकरण वर्णों का आकर विचार करके बोलना चाह रहे हैं शब्दों पर विचार करके सामान्य तो अधिकार नदी का तो सामान्य ज्ञान हो गया है क्योंकि नदी जनता ने बोल दिया था आप तत्व को विषय करें तो दुर्गा विष्टम इत्यादि गुहा इतम गेशम इत्यादि कहा होता है तो अधिगत अधिगत है सामान्य रूप से जान गया है वो तब गुगुल माना होना तो तत्व वास्तविक उसको स्वरूप से जानना चाहता है तत्व तो भूगुप से माना आपका तत्व को जानने की इच्छा है वो क्योंकि देखो जान, किसी को जान जानने की इच्छा होगी किसको होगी सामान्य ज्ञान हो विशेष अज्ञात उसी के बारे में जिज्ञासा होगी बिल्कुल अज्ञात पदार्थ को जानना नहीं चाहता कौवा कितने दाक होते हैं कभी तक तांक आप प्रश्न कोई नहीं तो अज्ञात है कोई चिन्ह भी नहीं देता उसको और फिर भूतल में घट होगा सामने आलोकपष्ट आलोक के सामने घट होगा वहां भी अयं का पूछेगा ज्ञान हो जाएगा अयंधार सामान्य ज्ञान हो विशेष अज्ञात हो उसी के बारे में विकास होती तो सामान्य ज्ञान हो गया याद कम दूरदर्शन गुण मू प्रविष्णव इत्यादि के विशेष ज्ञान अधिक हुआ इसलिए विशेष जानने के लिए के जाने की इच्छा है ऐसा बहुत समान बुद्धुम इच्छा इच्छवान है इसलिए ये प्रश्न करता है अन्यत्रि <coughs> आशा है ठीक अच्छा ठीक है यदि देहव्यतिरिक्त आत्मा प्रथम पृष्ठ से परमात्म स्वरूप ज्ञान एव श्रेय साधन तभी तबे निका का ये प्रश्न है महाराज यदि ऐसा है यह व्यतिरिक्त का आत्मा है आपने अभी था प्रदृजिये यह व्यतिरिक्त अतिरिक्त का आत्मा है द्रिक्त द्रिक्त उसका प्रथम पृष्ठ से उसी को मैंने पहले पूछा हुआ है मृत शरीर में ले जाके पूछा था मनुष्य प्रथम पृष्ठ से जो मेरा प्रश्न है इसका परमात्म स्वरूप ज्ञान एवं वात्मिक स्वरूप ज्ञान परिषद ज्ञान तो अभी भी आत्मज्ञान है होमव कर है यह ज्ञान काम नहीं करेगा विशेष विषय विशिष्ट ज्ञान हो रहा है ये काम नहीं करेगा परमात्म को ज्ञान देवस्त्रीय साधन यदि ऐसा है कल्याण का साधन यदि वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है तभी तदेव भी वही आत्मज्ञान को बताइए ना जो तो वास्तविक ज्ञान है उसको बताइए ये कहा जा रहा है किसी के लिए कहा यदि हम योग्य है यदि मैं योग्य हूँ प्रसन्नश्च असी भगवान और ये भगवान आप प्रसन्न से आप भगवान कैसे प्रसन्न भी है जय ऊपर ऐसा है तो महा प्रति मेरे प्रति वो बताएंगे क्या बताइए अन्यत्र धर्मां शास्त्रीय धर्मानुष्ठान तब फला तत्काल दर। के धर्म सर्वका शास्त्रीय धर्म का अनुष्ठान करना यदि करना शास्त्रीय धर्मानुष्ठान तब भला स्वर्गारी फल हैं और उसके किए जाने वाले कार्य तर तक आदि क्योंकि कोई भी कार्य आप करेंगे क्या नहीं करेंगे पांच चीज अवश्य होना चाहिए गीता अष्टादश अध्ययन का अधिष्ठान पथा कर्म परम से पृथक विधम विविधास्त्र पृथक चेष्टा द्विगम शिव पांच व्यक्ति होते ही हैं तो पांच व्यक्ति के किया हुआ कर्म को तो मैं अकेला करता हूँ करता हूं तत्व सद करता हो आत्माते पांच व्यक्ति करके कर्म होता है और अपने आप को मैं करता हूं मानता हूं हो रहा है वो का प्रेम सदिकारम आत्मा केवल इत्यादि तो एक धर्म शब्द का अर्थ दिया शास्त्रीय धर्मार्थ शास्त्रीय धर्म होना चाहिए मनवाने का मन नहीं है शास्त्री धर्मानुष्ठान शास्त्रीय धर्म का अनुष्ठान करने से और उसके फल और उसके कारक जो कर्ता आदि हैं जिसके कारण से धर्म की उत्पत्ति होगी होगी इन सबसे प्रथम गौतम अन्यत्रात का तो है।, है तो प्रथमांत है अन्य धर्म प्रथमांत है इतना आप देव कृष्ण थे जो भारतीय उसके द्वारा हो सूत्र है उसके द्वारा होगा एक, एक त्रौ प्रत्यक्ष सप्त से त्रोक हो रहा है अन्य है किंच अलग उपात है कारण धर्मादि से अलग नहीं किंच अन्य है किस अरर्मा होगा अन्य तथा तो अन्य अर्मा उसी प्रकार अधर्म से भी अन्य होने अघर्मा निश्चित करम कहना उसके जो साधन होंगे और उसका फल होगा साधन करता इसे भी होंगे इससे भी बिना भिन्न अंध अध्यथ अस्मात्ता पिता और अन्य हुई जो तो कार्य अस्मात जगत जो कार्यकाल भाव का जगत है इससे भी भिन्न ये जगत तो कार्यकार का भाव व्यवस्थित है शरीर आता कृता और कृत क्या होता है अकृत कृतान ऐसा होता है जो मयूरवशा क्षेत्र समाज होता है कृत और कृतांत बोला जाता है कृतम कार्य कृत शब्द का कार्य है और अकृत का दो विवाद में संचार व्याप्त है कार्य का किससे भी हो? अन्य, तो अन्य, अन्य हो अन्य त्रे अन्य हो विकास है अन्य प्रससे भूटा चिक्रांत अतिक्रांत से अतिविता से भी भिन्न हो और अतिक्रांत तार काल अतिक्रांत काल में समय जो बीत गए उससे भी भिन्न हो और भवजाच आगे होने वाली जो आगामी काल है उससे भी भिन्न होती है और सरकार से जो वर्तमान भविष्य भविष्य वर्तमान है वर्तमान काल से तीनों कालों से नहीं तो सभी वस्तुओं से हो एक आता है काल करेगा ज किसी काल में हो किसी काल में ना हो काल के घेरे में पड़ जाता है अरे सभी में हो तो क्या होगा काल के घेरे में नहीं आता जानीबद्ध वस्तु जो भी होते हैं काल के घेरे में आ जाते हैं पहले नहीं था अभी है आगे नहीं रहेगा काल के घेरे में होते अत्यंत भाव प्रतियोगी काल के घेरे में होते हो कालवाद प्रथंसा भाव के प्रतियोगी हो जाता है अन्यत प्रतीक प्रातभाव और दूसरा भाव अन्य प्रतीक काल के घेरे में देश के घेरे में आने कहीं हो कहा हो अत्यंत अभाव के प्रतीक किसी में हो किसी तरह हो वो अन्य अभाव का परिचय अन्य भाव के घेरे जाता है देश का आता है इसका काल पर अन्न परीक्षण ज्यादा तीनों कालों से जिसका परिचय मिलेगा काल के घेरे में नहीं ऐसे आत्मपत्र को बता दिया यद यज्ञ मंत्र बंदू यज्ञ यदि नहीं, नहीं। यदि इदृशम नहीं है यार यदि आप जानते हो तो बताएंगे दो तो, तो, तो मार करते हैं यदि नहीं यज्ञ इस प्रकार की वस्तु है ये ईदृशम यथमा इदृशम वस्तु हो इस प्रकार की वस्तु को सर्व व्यवहार जो जी सब किसी भी प्रकार से व्यवहार नहीं हो सकता है ऐसा तो वो जब व्यवहार जब तक मन के घेरे में है तब तक व्यवहार चलेगा बुद्धि के दायरे जब तक हमारा जीवन है तब तक व्यवहार होगा शब्द व्यवहार भी यहीं तक है आगे शब्द व्यवहार में नहीं था सत्र वेदा अभेदा माता माता पिता अधिकारी क्या श्रद्धा उस जब हम बुद्धि से ऊपर की स्थिति में हो जाते हैं वहां कोई न शब्दादी कोई स्थिति नहीं गुरु है न शिष्य हो जाती है तो सब हम बुद्धि के घेरे में रह जाते हैं निचर में होते हैं सभी व्यवहार करते सर्व्यवहार से अतीत वस्तु है कम पश्यसी उसको आप जानते हो कि इस प्रकार वस्तु को जानते हो जहां आशी तर्व उसको मुझे बताइए अयन वर्ग एक दो नाशी तर्वेगी नो सर्वव्यवहार आप इतना क्यों भूगता हूं यहां पर घास सर्वव्यवहार अतीत वस्तु को कहा करके नैतिकता के तो माध्यम से व्यक्त कर दिया है सर्वव्यवहार आप क्यों भूता हूं जिस वस्तु का ऐसा कहा तस्व ज्ञान बदल विषय तो होगी फिर ज्ञान के कथन के ज्ञान कथन के विषय बना ये तो विरुद्ध होगा कोई कुछ भी व्यवहार नहीं होगा तो ये भी सर्वव्यवहार भी नहीं होगा चाहिए कैसे बताएंगे बड़ा एक नम सर्वव्यवहार अभी कुम रूप जिस वस्तु को ऐसा कहा किसी प्रकार के व्यवहार से अतीत है कहा ऐसे वस्तु को बोलो क्या विरोध ही होगा ऐसी वस्तु कैसे व्यवहार करें यह तो बाल व्यवहार होगा बोलना ये शंका है से बात फिर उसी वस्तु को बोलना ज्ञान वाला विषय तो विक ज्ञान को का करना ये जो विषय बनाना ज्ञान का विषय बनाने के कथन करना आप जान दो बताओ ऐसा करना तो विप्रतिषित गति तो विरुद्ध होगा तो नैतिकता कैसे प्रश्न करता है सभी व्यवहार से अतीत विषयों को कहो कैसे प्रश्न होता है नहीं बन सकता प्रश्न एक ज्ञान वर्धन व्यवहार होता प्रादे चाहे जानना हो और चाहे बोलना हो यह व्यवहार होता है सभी व्यवहार से अधिक भी बोल बोलना और यहां ज्ञान क्यों जानते हो और बोलो कहना ये तो बनेगा नहीं यदि चेत न ऐसी संख्या कोई करे तो कहते हैं ना क्यों सर्वव्यवहार क्या लेना सर्वव्यवहार पद से क्या लेना है कहते हैं यहाँ पर सर्वव्यवहार गोचारी तो हमें सर्वव्यवहार पद से क्रिया क्रियाकार व्यवहार से सुविधा प्रत्यक्षाया यहां पर शुद्ध आत्मा की विपक्षा से शुद्ध आत्मा के टन पर के क्रिया का आदि में बाहर नहीं होता उस जिस उस आत्मा की चर्चा करता है जिस आत्मा में क्रिया कर्ता आदि रूप से मिल रहा है इसकी चर्चा मत करना ये तात्पर्य और आत्मा को नहीं शुद्ध की चर्चा करो ये काम है सर्वव्यवहार यहाँ सर्वव्यवहार शब्द के द्वारा क्रियाकार व्यवहार से जो शुद्ध आत्मा विवक्षा है शुद्ध आत्मा की विवक्षा है नैतिकता इसलिए क्रियाकार व्यवहार का विषय कारण ये पूछा एक प्रश्न तो इसे निरस्त माना या से जो क्रिया कार्य भाव में आने वाला आत्मा है उसको निरस्त करता है अशुद्ध आत्मा की निरस्त खंडन के लिए कहा अतः बलराम देखने के नाम अपूर्व एवं प्रश्न ना समझने बलराम से अतिरिक्त तो रूप से प्रश्न कर दिया या नहीं समझा जो मैंने पूछा था वही है ये नजीका यह है उसी को पता अतए बरामे का जो बदान देना था यह प्रेमित्सा मनुष्य के विषय में या अत्रि को लिया आत्मा को ऐसा नहीं समझना क्यों पूर्व पृष्ठ से पूर्व पृष्ठ जो पथाथ है ये प्रति के द्वारा जो पूछा गया था उसी का ही याथार्थ के प्रश्न उसी के अथार्थता के लिए है उसी यथार्थ ज्ञान चाहता है उसी को आता है इसलिए कहा जो विशेषण लगाया था अन्यत्र धर्मात्मात्ता पिता अन्यत्र जो विशेषण लगाया उसी के लिए अन्य आत्मा को पूछा ये नहीं समझता ये पूर्व विष्ट से प्रश्न यथारे प्रश्न किया है पूर्व पूछा हुआ था ये पृष्ठ से वस्तु विशेषणातर ज्ञान साधन वक्त देखा ये पूछा हुआ वस्तु का एक अन्य विशेषण लगाने के लिए अन्य विशेषण है ये के साधन या से लेकर के है केन्द्र का अध्यात है पृष्ठ से प्रच्छमा जो पूछा था उसी को पूछा है किंतु विशेषण और लगा के पूछता विशेषा लगा करके पूछता चा ये चार अयम प्रश्न ये प्रश्न है ये जो होगा ये, ये संता कर नहीं करनी चाहिए वरदान से अतिरिक्त है करके समुद्र जय नहीं अर्थेना इस अर्थ द्वारा अगला प्रश्न है यह माथ इस प्रकार के अर्थ तीनों से चारों से अतिरिक्त हो इस प्रकार के अर्थ के द्वारा विरोध होता है ऐसा, था था है। ऐसा नहीं करो मंत्र जो अर्थ है उसके द्वारा विरोध होता है अर्थ है नहीं करता पार्थिव सक्र पृष्ठ से पुनः पुनः निमंत्रो अरे एक बार पूछा हुआ बार बार जो बोलता है उसी को बोलो उसी को बोलो पृष्ठ जाएगा पीछा हुआ तो पीछना व्यक्त परिश्रम बार बार पूछना उसको उसे चुकोजनज या तो भक्ता ऐसी होते हैं इसलिए चूकोजन बार बार क्यों प्रश्न एक, एक प्रश्न है क्यों प्रश्न मारता एक बार पूछा था हो गया बार बार क्यों उसी का प्रश्न का एक पूर्वतृत्पि का पूर्वपृष्ठ से प्रश्न यथाथा प्रश्न है अभी दिशमी आया प्रश्न यहां पूर्व ज्ञाचा करते पृष्ठ से प्रश्नों विशेषांतर विशेषांतर क्या है ना? यहाँ नैसा पर का भाव चाहिए अगर आत्मज्ञान प्राप्त करना पर हो तो सुख के जिसके पास होगा आत्मज्ञान नहीं होगा नैसा तर्गे बदिराम विशेष अंतर जी क्या आत्मा जी तर्गा भाव चाहिए क्या चाहिए तर्क से प्राप्त नहीं एक विशेष अंत का है उससे अतिरिक्त नैसा इत्यादि पूर्व ग्रंथोत्ता संभव आचार्य उपदेशा प्रसारण वो साधन है पार्किट द्वारा प्राप्त होने वाले नहीं ये साधन है आपके ज्ञान इसलिए इससे भिन्न प्रकार ये प्रकार ये प्रश्न होता है प्रवोत्त्यागर ज्ञान साधन को यहाँ प्रत्याप है।, है और उपासना बताना चाहेंगे ज्ञान के साधन प्रवत की उपासना का विधान करना चाहेंगे प्रण की उपासना अथवा प्रण का ध्यान जो तो अधिकारी तीन प्रकार के अधिकारी होंगे एक तो मुख्य अधिकारी होगा एक मध्यम होगा एक मंदप हो। किन प्रकार के मुख्य अधिकारी के लिए तो न जाएगी बेहतर शिक्षा वहां शुरू होगा सुद्धात्मक तत्व का प्रणाल शुरू हो, तो तो हो जाएगा तो अभी आने वाले हैं मंत्र तीन मंत्र आने वाले हैं जो प्राण्य विषय में आने वाले हैं वहां एक आलंबन रूप में और एक उपासना रूप में रूप में बताएंगे जो मध्यम अधिकारी होगा उसके अर्थ का कुछ विवेचन कर सकता है तो यहाँ पर प्रणव को तो देंगे आत्मा के वाचक रूप से और प्रतीक के रूप में देंगे वाचक रूप से ध्यान देगा प्रणव उनका का वाचक है आत्मा वाच्य है अर्थ है तो ता, ता वो अर्थ का विशेष करेगा वो मानव मानव परिषद के हिसाब से आविष्कार करेगा जहां समझेगा वो तो मध्यम होगा अर्थ समझता है एक नहीं समझता है तो आ मिलकर के जो ओम बना हुआ है उसी की उपासना करें प्रतीक मानकर उपासना करेंगे उपासना करना जब करेगा मंडलाधिकारी जब है और मध्यम अधिकारी स्वरूप चिंतन करेगा ओम का स्वरूप का अर्थ का चिंतन करेगा और उत्तम अधिकारी जो स्वरूप में स्थित है उनको चिंतन की आवश्यकता ही तो ऊपर पहुंचा हुआ है ये तीन प्रकार से अर्थ बताएंगे यहाँ यही कहा विशेषांतर क्या है यही कहा प्रणलोपास्या रूपाधन हो जाएगी प्रणल उपासना उपासना अथवा अर्थ चिंतन ये बताएंगे के लिए यहाँ ये कहा गया ये कहा आगे बढ़ता है तब नजीकता पूछा तो बताते हैं इतने लोगों के पृष्ठपति तो मृत्युवाज इस प्रकार से नदी के कहा महाराज गुरु जी मैंने जो पूछा उसको बताया अन्य धर्म अन्य धर्म अन्यत्रताप अन्य हूतात्थ्याच प्रशिक्षता उसको बताया इतने लोगों की पृष्ठपति है किस प्रकार से कुछ ने बात नजिकेता है मृत्यु मृत्यु कहा क्या कहा पृष्ठम वस्तु विशेषांतरण से विवक्षा पूछा गया वस्तु को बताया और अन्य विशेषण का विवक्षा भी है एक विशेष कई विशेषण बता चुके हैं अपने बता चुके हैं और भी विशेषण है वो भी लगाना लगान ये हैं पृष्ठवते पृष्ठपते नजिकेत से विशेष पृष्ठवते के नजिकेत कसम नजिकेत से नजिकेता के लिए विशेषांतरण पूर्वोत्पेक्षा ज्ञान साधना ज्ञान से साधना विशेषतः ज्ञान के साधन होता है तो पर अतचि साधन है जान के साथ है उसे जान वा देवता है मंत्र है सर्वे यदि संगो ब्रह्मचर्य चलतीहेणी हो ये मध्यम अधिकारी और मंद अधिकारी को लेकर ये तीन मुंबई यहाँ चर्चा होंगे उसके बाद उत्तम अधिकारी को लेकर के नजाय बेटे का वहां से आरंभ होगा मुख्याधिकारी होगा मुस्लिम मध्यम अधिकारी अथवा मंदाधिकारी उस स्थिति में पहुंचने ताकि जब तक अंतर्गम की शुद्धि नहीं होगी अंतर्गत शुद्धि हो बिना ज्ञान नहीं होगा ज्ञान हुए बिना उस स्थिति में बैठने जाएगा वो। तो उसके लिए अंतर्गत की है शुद्धि का कई साधन है तो मुख्य उपासना एक प्रल उपासना मंदाधिकारी के लिए उपासना और मध्यम अधिकारी के लिए अर्थचिंता एक को वाचक रूप से एक को उपास्य रूप से या जो तो यवराज कह रहे बोले बेटा ये है सर्वे वेदा यम आनंद सारे के सारे वेद माने कर्मकांड प्रतिपा वेद से अतिरिक्त ज्ञानकांड वाले वेद कर्मकांड वाले देव तो प्रतिपादन नहीं करेंगे परंपरा से हो सकता है साक्षात् नहीं करेंगे स्वर्गानी का प्रतिपादन करके आपका का काम करेंगे तो सर्वे वेदा देव माए यहां ज्ञानकान्जी के एक रेश वेद हैं ज्ञानकांडी बोले वेद वो यह पर आनंद जिस तरह का गठन करते हैं जिस आत्मतत्व का गठन करते हैं तपांश सर्वानुचित बदलती उसी को प्राप्ति के लिए वेद बोलते हैं तपस्या करो सारे तपस्या जितनी तपस्याएं होंगे ये तप करो वो तप करो इत्यादि बोल क्या है क्या कहते हैं और यदि क्षम लोग ब्रह्मचर्य चरंती जिसको प्राप्त करने की इच्छा है तीस आत्मसत्व की उसकी प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मचर्य जैसा मैंने गुरुकुंभ में रहना वहां के नियम का पालन करना यह ब्रह्मचर्य है ब्रह्मचारी का आत्मा ब्रह्म मुख्य है ब्रह्मय और उसके पढ़ने वाले को ब्रह्मचारी का तो ब्रह्मचारी जैसा देव पढ़ना जैसा एक कठोर था। साधना चाहते हैं जिसकी प्राप्ति के लिए तो देव क्यों पढ़ते हैं आत्मज्ञान के लिए मोक्ष के लिए आपको प्राप्ति के लिए मुख्य देव पढ़ने का ये में खाने के लिए वेद पढ़ना रामायण निष्का आवेदन निष्का आवेदन धन को तत्व वेदों अधिक अद्यतारों वेद ब्राह्मण यदि हो उसको ये करना होगा सन्यासी होने जितना आपको तो वो अलग चीज है वो तो पहले की बात है ब्राह्मणावस्था में रहना होगा उसको बिना प्रयोजन ये नहीं कि बेल पड़ने के बाद ये मिलेगा वो मिलेगा वो मिलेगा ये नहीं बिना प्रयोजन चारों तो यदि क्षम को ब्रह्मचर्य तरह की जिसकी इच्छा करते हुए लोग जिस पद के पाने के लिए जिस आपत्व को जानने के लिए ब्रह्मचर्य जैसे बहुत सारा कठिन साधना करते हैं तत्प्य पद तत्परम पे तत्परम पे संग्रहण करेंगे उस पद में बताता हूँ जो प्रापणीय होता है उसको पद कहते हैं प्रापणीय पदम उस पद को मैं बताता हूँ जो प्राप्त पदार्थ उसको बताता हूँ ओम ओम व्यय है ओम यही है ओम उन्होंने उपासना के लिए है अथवा उसके अर्थ ज्ञान के लिए है ओम शब्द का अर्थ क्या तमान करनी पड़ेगी समझने का आने तीन तो तो दौर में होते हैं अकार उतार मकार और तो वो पूर्य वाला अलग है अकार उतार विशेष ते अच्छा है, है? जगर। जगर, ये तीन ऋण समस्त जगह आच्छादित है समस्त जगह अकार में क्या क्या आजाते हैं स्थूल दरकूल दरक और जागृत अवस्था और स्थलाभिमानी जिसको विराट करके बोलते हैं यह आकार का अर्थ होता है जितना आकार का अर्थ चलता है मान लो कि जि को पता लगेगा और सूक्ष्म क्या होता है सूक्ष्म जगत सूक्ष्म शुक्ष शरीर जितने भी हैं और अवस्था और सूक्ष्म अभिमानी आत्मा ये पुकारदा तो होता है और अज्ञान और सुस्ती अवस्था और, और, और उसमें अभिमान करने वाला आत्मा जिसको कहते हैं प्राग्ञ करने को ये पुकारदात होता है मानो के पढ़कर पता लगेगा तो वो मेरे जिले सारा संसार व्याप्त होता है ऐसे तो ये वो ऐसा शब्द है ऐसा है तो उसका अर्थ चिंतन कर अगर कर सकता हो तो मैं उत्तम अधिकारी के लिए नहीं है जब तो उसको ऊपर उठा हुआ उसके लिए आगे आगे बढ़ता दा आएगा न जाएगा भेज देगा तो पदार्थ जो विपक्षित तैयारी आएगा ये मध्यम अधिकारी अथवा मंद अधिकारी है उसके लिए मध्यम अधिकारी को तो अर्थ चिंतन करेगा प्रबंध अर्थ चिंतन करेगा और मंदाधिकारी जो होगा अर्थचिंतन भी करने की क्षमता नहीं है तो ओम शब्द का उच्चारण करें प्रतीक मान करके चलेगा तो प्रतीक रूप से चलेगा प्रतीक रूप से जैसे सालिग्राम एक गंडे की का शिलाखंड है हम उसकी दृष्टि क्या करते हैं विष्णु दृष्टि करते हैं नर्मदा का एक शिला है जिसको तो हम नर्मदेश्वर लोग हैं हम उसको क्या दृष्टि करते हैं शिव दृष्टि करते हैं वैसे ओम में आत्मदृष्टि करके उपासना करते हैं जो ओम नहीं है ऐसा मान्य उपासना करना है वहां ओम पास में की अर्चना तो होती नहीं वहां जैसे भूल की अंदर अर्थना होती या तो नहीं है ओम ओप हो गए उसका नाम देना उच्चारण कर रहा ये उपासना जब तक और मध्यम अधिकारी को तो अर्थ चिंतन करेगा मानवीय परिषद के हिसाब से चिंतन करना ये जो भी लिया बताने के बाद तीसरा जो उत्तम अधिकारी उसके लिए आ जाए तो तीन मंत्री इसके लिए आगे बोलना चाहते हैं समय हो गया है ओम समापहु सहु सहु हतु सहु एकम करवा हे तेजस्विना रहे तपस्तु महाकिशवाहे ओम तामे शांते शांते